बड़े मिट्टी की दुर्दशा हुई, हुई।, हुई।, हुई।, हुई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे तीर्थ यात्रा से लौट करके श्री गोकर्ण जी महाराज जब पधारे गांव वालों ने बड़ा सा, अरे गोकर्ण आ गए गोकर्ण आ गए भक्तों का सर्वदा सम्मान होता है गोकर्ण गोकर आ गए गोकर्ण आ गए रात्रि में धूल आ गई थी पिता का घर बंद हो गया था लोग गुजर जाते हुए डरते थे झाड़ करके किसी तरह से आसन लगाया गोकर्ण जी ने भगवान का नाम नामोच्चार करते हुए सैन किया बार बार महाराज कभी भेड़ा बने कभी हाँ भैंसा बने कभी कुछ बने वहां भी महाराज धुंधकायु सामने कौन हो तुम भक्त भूत से नहीं डरता याद रखना भक्त भूत से नहीं डरता भक्त भूत से भी नहीं डरता पेट से भी नहीं डरता भक्त दुनिया में किसी से नहीं डरता भक्त तो इससे डरता है कि भगवान के चरणों का विस्मरण मुझसे लगा भक्त इसी से डरता है किसी से डर किसी से डरता है? कौन उड़ते जल का छिटा दिया आयु दिय करके सामने आया क्या मैं आपका भैया मैं आपका क्या कहते हो मेरा भाई मर गया अम्ब्राता है। मैंने अपना ब्रह्मत्व तो नष्ट कर दिया अरे मैंने तो तेरे लिए श्राध किया था। तो फिर मालूम तो तो मैं गया गया था तेरे नाम से सद्ध किया मैंने एक सौ गया श्राद्ध करो फिर भी मैं तरने वाला हूं नहीं गया श्राद्ध सती नापी मुक्ति भविष्य फिर उपाय परम कंचित विचारय और कोई उपाय सोच अब क्या उपाय हो सकता है महाराज तो तो ये कहीं तो महाराज बुलाया भाई की प्रेतत्व निवृत्ति हो जाए भगवान सूर्य ने भगवान सूर्य भी एक वक्ता हो गए भगवान सूर्य ने कहा भागवत का, का सप्ताह गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा शुरू की सप्ताह कथा आरंभ हुई महात्म पाठ हुआ प्रथम स्कंद का पाठ हुआ द्वितीय स्कंद का पाठ हुआ वाचन हुआ कथा हुई तृतीय स्कंध में महाराज मनु महाराज के मनु महाराज के द्वारा करदम देवती का विवाह हुआ कथा विश्राम कथा के विश्राम के बाद बड़े जोर से तलाक की आवाज आई क्या आवाज आई एक बांस था उसकी ग्रंथि टूट गई समझे प्रेत जो था कहीं पेड़ को कहीं बैठने के लिए जगह चाहिए भीतर आ नहीं सकता था सब जगह पूजन हो चुका था आने की हिम्मत नहीं थी उसकी जहां भागवत होती वहां सारे देवता आ जाते हमारे देख रहे इन एक एक अक्षतों के पुंज में एक एक देवता है आज जितने देवता हैं, वो सब के सब यहाँ उपस्थित हैं महाराज उनके सनिधि में बाबुत हो रही है यहाँ प्रेता नहीं सकता बाहर एक बांस था महाराज उसमें आकर के बैठ गया पहले दिन एक ग्रंथी टूटी दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन चौथे दिन चार पांचवें दिन पांच छठे दिन छह सातवें दिन तराक से बांस अलग हो गया तो उसमें से धुंधकारी निकला नहीं, नहीं हो भगवान का प्रिय पार्षद निकला वहां से चक्र गा पद्म धारण किए हुए भगवान के दिव्य पार्षद आये उसको अपने विमान पर बिठाए गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम किया नमन किया चारों तरफ जय जय घोष होने लगा महाराज जय राव के साथ विमान जब चलने लगा गोकर्ण जी ने महाराज एक, एक बार एक बार रुक जाओ आपकी बड़े काम की बात है एक मिनट रुक जाओ कहीं क्या बात है कथा खाली धुंधुकारी नहीं सुनी कथा सबने सुनी है? लेकिन आपने पक्षपात किया है देवताओं के यहाँ पक्षपात मेरे ठाकुर के यहाँ वैषम्य नहीं है अगर वैषम्य है होगा तो किस में में होगा महाराज तो किसमें वैषम्य होगा वैषम्य है मेरे ठाकुर के यहाँ हाँ वैषम्य है कहा है अगर एक तरफ भक्त है एक तरफ अभक्त है तो ठाकुर का वैषम्य है लेकिन भक्तों में वैषम्य नहीं है महाराज है, है? यहाँ तो सब भक्त बैठे हैं सब कथा सुन रहे हैं क्या बात है हमारे स्कूल ले जा रहे इनको छोड़ क्यों जा रहे हैं सुना तो सबने है लेकिन सबने मरण नहीं किया है। मरण का मतलब समझिए। ये कथा सुनता था रात में सोता नहीं था कथा सुनने के बाद सोचता था धुंधकारी ठाकुर का ऐसा चरित्र है ठाकुर का ऐसा मंगलमय चरित्र है उसकी आंखों से आंसू बहते कभी एक आद क्षण के तो उस ठाकुर का सपना देखता सवेरे सोचता कब कथा शुरू होगी कब कथा शुरू होगी और जब कथा शुरू होती तो फिर आके बैठ जाता फिर वही स्थिति सात दिन तक इसका कृष्ण प्राण कृष्ण में रहा इसलिए इसकी मुक्ति हुई और लोग उठते थे तो घर का काम देखते थे कोई पत्नी में कोई बेटे में कोई घर में कोई उधर कोई उधर मस्त हो जाता था इसलिए लोगों की मुक्ति नहीं हुई सुना तो सबने लेकिन लोगों ने मनन नहीं किया महाराज सुना तो सबने श्रवणम तुकृतम सर्वै न तथा मनन मननम की व्याख्या सुन लेना मननम की व्याख्या सुन लेना न तथा मननम कृतम फिर कथा हुई महाराज सबने मन से सुना अब सुनाज अनेक भी महाराज और सारे के सारे लोग महाराज श्री गोकर्ण जी के साथ ऐसे चले जैसे ठाकुर हमारे भगवान सीता रामचंद्र हैं समस्त अपने परिकरों को लेके गए ऐसे गोकर्ण जी महाराज की जय जय घोष हो रहे गोकर्ण महाराज की जय सा घोष हो रहा जय हो जय हो की ध्वनि चारों तरफ पहल रही है, है? ये है श्रीमद भागवत कथा का महात्म महाराज जी बड़ा विचित्र महात्म्य है और इसको लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए हु? और बड़े नियम पूर्वक करना चाहिए संयम संयम पूर्वक करना चाहिए जो कथा का व्रति है उसको व्यवस्था करनी चाहिए कि जो जो भी आवे कोई खाली न जाए सबको जगह दो चाहे दालान में ही दो तो किसी गोयमत को हमारे पास जगह नहीं जगह सबको दो ये कोने में दे दो इतनी जगह है और कथा सुनने जो आवे उसको कोने में भी कहीं जगह पा जाए सर छुपाने की तो वहीं बैठ जाएगा बस ठीक है हमारा यह हनाक है कि मेरे लिए कभी है हम तो कमरे में नहीं रह सकते ना ऐसा मत कहना कभी ऐसा कहोगे तो पाप लगेगा जैसा स्थान मिल जाए वहीं पर एक कोने में सिर छुपा के बैठ जाओ रूखा सूखा अगर कुछ मिले तो पालो नहीं उपवास करो और उसमें सुखी रहो किसी कोसला मत करो ये सब कथा सुनने का नियम है जो बता रहा हूं और व्रति को वित्त साक्षिन्न कार नहीं करनी चाहिए धन को छिपा के दे खोल के करो महाराज ठाकुर के लिए लुटाओ लुटाओ अच्छी तरह से वैष्णव की सेवा करो अच्छी है ना इस तरह से दोनों तरफ से और कथा सुनो तो यहां पर या ये मत करो पिकनिक करने के लिए आए नहीं पैदल पैदल चलो पैदल चलो हाँ अगर बीमार होते हो पैरों में चोट लग जाए और इससे हो जाए कल कथा में ना आने पाओ तो फिर अपना जैसे मनो ऐसे रहो उपवास करो महाराज उपवास करो कैसा उपवास करें अगर हो सके तो जल पी के रह जाओ मैं बहुत जोर से नहीं कर कह पा लेकिन मैं नहीं करता उपवास करो जल पी के रह जाओ न जल पी के रह सको दूध पी लो घी पी लो ए भी ना कर सको तो फलाहार करो फलाहार के मतलब कूटू नहीं सेब केला अमरूद पपीता हार करो इस पर भी नहीं रह सकते गुटू आदि का फलाहार करो उस पर भी नहीं रह सकते तो एक अन्य, एक वक्त पालो एक वक्त पालो लेकिन अगर उससे कहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और डायबिटीज बढ़ जाए रक्तचाप बढ़ जाए मधुमेह बढ़ जाए आप दोनों वक्त भोजन करो अगर वो भी सुपाचरें तो आप चार बार भोजन करो महाराज कथा सुनो जरूर कथा सुनो जरूर कथा का मनन करो हृदय की भावना को परिशुद्ध रखना ये ऐसा लिखा है यहां पर मैंने अपने मन से नहीं कबला ये सब लिखा है ऐसा करो महाराज कथा के अगर संपन्न है आप, आपका आपकी अंटी आपकी सहायता कर रही है तो वर्णम पंचम प्राणम पांच ब्राह्मणों का वर्ण करिए और वक्ता सुंदर करिए वक्ता कैसा करिए वक्ता ऐसा करिए जो सच्चरित्र हो वैष्णव जो वैष्णव नहीं उसको कथा सुनने का भी अधिकार नहीं कहने की तो दूर ही कथा है विष्णु दीक्षा भीना नाम नाधिकारक कथा श्रविक वैष्णव विरक्त हो जहां तक हो सके विरक्त हो। विरक्त हो वैष्णव हो ब्राह्मण हो मरत सूत जी ब्राह्मण तो नहीं थे आप कैसे कहते हो ब्राह्मण हो सूत जी ब्राह्मण नहीं थे भागवत सप्ताह के दो पक्ष है एक अनुष्ठान पक्ष और एक आस्वादन पक्ष के दो पक्ष होते अगर अनुष्ठान पक्ष है तो वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए और आस्वाद पक्ष है तो किसी को भी वक्ता जो विद्वान वैष्णव हो उसको बना के बिठा दो कोई हर्जा नहीं अगर आस्वाद पक्ष है स्वाद लेना है अगर कथा का केवल स्वाद लेना है अनुष्ठान नहीं है न सप्ताह का नियम है ने सप्ताह नहीं कही है कोई ऐसा नहीं कह समझे? आस्वाद पक्ष है चल रही है हमारी हिचकियां हम तुम्हारा तो छोड़ छोड़ छोड़ के चलते हैं हिचकियां बनने वाला प्रसंग ना आए, कथा रुक जाएगी लंबा समुद्र तैरना है समझे हिचकिया बन जाए कथा रुक जाए अहिचकियों में ही कथा हो कथा का आनंद रो के करने में है हंस के करने में नहीं है हंस के तो नाटक होता है जी कथा तो रो के होती कथा रो के होती वक्ता श्रोताओं के जब तक झरने न बह जाएं, तब तक कथा क्या है तब तक कथा नहीं है गड़ द्रवती यस्य यित्तम रुदत्य वीक्षण हसति क्वचिच कभी हंसी आ जाती है कि भगवान रुक्मिणी के साथ ऐसा प्रहसन किया बस हसति क्वचिच और अभीक्षण सा रुदत रुदत्य वीक्षण सतिक क्वचिच विलच उदगा नृत्य तेज मद भक्ति युक्तो भुवन इसका नाम कथा है ऐसे आस्वाद के लिए कोई जात का बैठा हो सुन लो कथा कोई पाप नहीं लगेगा तुम कर्म ब्राह्मण हो कोई हर्जा नहीं अट्ठासी हजार सुनक गोत्री ब्राह्मण सूत से कथा सुन रहे हैं कोई हर्जा नहीं है चांदाल से नारद ने सुना है कौआ से करुड़ ने सुना है अरे करुण ने नहीं शंकर ने सुना है कोई हर्जा नहीं आस्वाद ले सकते हो लेकिन अनुष्ठान पक्ष है अगर तो ब्राह्मण आवश्यक फिर दूसरा अधिकारी नहीं विरक्तो वैष्णव विप्रहा वेद शास्त्र विशुद्ध विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलहा दृष्टांत देने में कुशल लेकिन राजा रानी का दृष्टांत नहीं शास्त्रों का दृष्टांत ग्रंथ से ग्रंथांतरे टीका ग्रंथ की टीका ग्रंथांतर में एतावता दृष्टांत कुशलहा राजा रानी सेठ सिठानी की कथा का दृष्टांत नहीं दृष्टांत कुशल धीरा घबड़ा जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा अति निष्प्रिया मन में लोभ होगा तो कथा का रस नहीं बह पाएगा मन में पैसा होगा तो उसमें ठाकुर नहीं आ पाएंगे मेरी बात याद रखना एक आदमी आए कोई कोठरी रहने के लिए दी गई यहां की बात नहीं कह रहा हूं कहीं और की बात कह रहा हूं लंबा लंबा चौड़ा हॉल खबर है उनको रहने के लिए दिया गया दो आदमी उसमें पहले से थे बाहर लौट के आए ये आपको दृष्टांत नहीं सुनाना हो मेरे, मेरे मेरे सामने की बात है लेकिन बात दस बर्स पहले की है बाहर आए मेरे कान महाराज जी हमको बोलो तो उसमें दो आदमी पहले से हैं। मैं नहीं रुकू दो आदमी पहले से है तुम नहीं क्यों नहीं रहोगे वो भी अच्छी आदमी वैष्ण्य हुए तुम क्यों नहीं रहोगे हम दूसरे के साथ नहीं रहते दो आदमी के साथ तुम नहीं रह सकते और ठाकुर से कहते हो कि तुम सोने के साथ रहो कैसे रहेंगे तुम इतने लाद हो गए ठाकुर तुमसे भी कमजोर होगे। तुम तो किसी के साथ नहीं रह सकते ठाकुर कहते हो लोभ के साथ रहो अभिमान के साथ रहो अहंकार के साथ रहो कैसे रहेंगे ठाकुर जी अगर मन में लोभ है तो ठाकुर नहीं रहेंगे और ठाकुर अगर मन में नहीं है तो कथा का प्रवाह नहीं बहेगा याद रखना इसलिए वक्ता कार्योति निष्प्रिया अति निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए कुछ इधर की ले लो कुछ उधर की ले लो ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए अंतशाक्ता वह शैवा सभा मध्य जैष्णवा दूर भगाओ अनेक धर्म विभ्रांता माता जी की ओर ज्यादा देखा हैं इधर देखबे न करे वक्ता की चतुर्मुख दृष्टि होनी चाहिए वक्ता ब्रह्मा होता है महाराज ऐसा है व्यास का हो चतुरा ऐसा है अच्छा ब्रह्मा ब्रह्मा है महाराज भले चार मुख ना हो उसकी लेकिन वक्ता इधर भी देखता है उधर भी देखता है उधर भी देखता है उधर भी देखता है समझी अच्छा तुर दिवाहु रपरोनो और भगवान आए, ऐसा होना चाहिए है? उनके पास में विद्वान बत्ता होना चाहिए अगर मैं भूल गया तो न होते तो मुझे कौन बताता ये बताने के लिए मैंने पूछा इनसे बा, बास में ऐसा ऐसा भी होना चाहिए बोला बक्तू पारसी सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधा इसलिए वक्ता के पास में दूसरा वक्ता भी होना चाहिए मैं माला पकड़ा दिया किसके हाथ में सही रहे हैं गंगणपत नम जब कर रहे हैं क्या है क्या कहा मैंने गधा गणपत नम वक्ता विद्वान होना चाहिए सहायक जो है उनको भी विद्वान होना चाहिए क्या क्या हमारे बनाते थे महाराज हमने कहा कुछ मिल जाएगा इनको भी निमंत्रण दे दिया उनको भी माला पकड़ा दी खाली मलबे तो जपना था क्या हर जाथम अन्य तथा विधान वो कैसा होना चाहिए जो साथ में हो साथ वाला कैसा होना चाहिए पंडित संसय क्षेत्र संशय का छिंदन करने वाला तो संशय का छिंदन करने वाला क्यों साथ वाला? जी नहीं है क्या? बेचारा दिन भर तो कथा कहा तुम रात को पहुंचे महाराज जी एक शंका है दिन भर तो कथा के, के मर की पीट के गया है राध महाराज कुछ शंका है हमारी भाड़ में जाए तुम्हारी शंका हमको आनंद करने दो जरा सा हमको ठाकुर की मस्ती में मस्त रहने दो ताकि हम कलकथा फिर कहे इसलिए सहायक जो है उस संशय का छेदन करने वाला हो उसकी संशय रहनी जानी सहायक ऐसा सहायक होना चाहिए राम जी संध्या अधिक अगर पूरी ना हो पाए तो थोड़ी कर लो लेकिन ऐसा ना करो कि सूर्यास्त सूर्या दो सूर्योपस्थान न करो प्राणायाम न करो सावित्री मंत्र का जब न करो ऐसा नहीं यह सब नहीं कर करो संक्षेप अपने गुरु मंत्र का जब मत करो थोड़ा करो संक्षेप करो है ना और इस प्रकार से महाराज जी कथा का श्रवण करना चाहिए इस प्रकार कथा हो ही रही थी हुँ? कि ठीक उसी समय में महाराज ठाकुर जी तो पधारे रहे थे अब देखो कौन आ रहा है महाराज जी ठीक उसी समय में एक महाराज ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति उन्हीं की तरह सुंदर 16 वर्ष का अभी इतनी सुंदर पधार रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी महाराज पधारेंगे आज महात्म में पधारे हैं अभी भागवत जी में कल पधारेंगे तत्रा यौ सो दश अब कल आवे तो आपको पहले बता दे रहे हैं उनके सामने बताएंगे तो कहेंगे महाराज सिखाए हो हम आज पहले बता दे रहे हैं अगर सुखदेव जी महाराज आवे जो आपके भागवत में आवे उन्नीसवें अध्याय में आवेंगे प्रथम स्कन के कल आ जाएंगे बोला शायद पहली वक्त आ जाएंगे जब आवे तुरंत टूट करके महाराज फूल हाथ में लेना जय हो जय हो कि मंगलमय ध्वनि करते हुए सुखदेव जी महाराज की वर पुष्प वर्षण करना एक समय बच जाए मालूम पड़ेगी सुखदेव जी महाराज आ गए समझे ना आपको बता दे रहा हूँ अभी क्योंकि कल भागवत शुरू हो जाएगी कल उनके सामने बताऊंगा तो कहेंगे महाराज सिखाए हुए से होता है आपके है इसलिए अभी बता दे रहा हूँ तत्रश महाराज और वो महाराज क्या कर रहे हैं भक्ति महारानी आई थी तो क्या करती थी आपको याद है क्या के, क्या कहती हु वैष्णव का मुख खाली नहीं रहता कभी वैष्णव का मन और मुख कभी खाली नहीं रहता जिस वैष्णव का मन मुख खाली रहता है वो सच्चा वैष्णव नहीं है उसके मन में रहते ठाकुर मुख में रहता है ठाकुर का नाम राम जी श्री सुखदेव जी आ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं राम जी क्या पढ़ रहे हैं अहोन कालकूटम जिघांस या पा यद्य साधवी ले गति धातृचिता दयालु शरण ब्रजेम प्रेम ना पठन भागवतम कैसे जल्दी जल्दी नहीं रस रसनीति रस लेते सनई सनई धीरे धीरे आनंद अहो बकी ऐसे महाराज धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं रस ले रहे श्री सुखदेव जी महाराज आए सुखदेव जी महाराज के बड़ा स्वागत हुआ सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो हो चाहे स्वर्गलोक हो चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे बैला चाहे कैलाश हो चाहे बैकुंठ में हो ऐसा रस दुनिया में कहीं है नहीं भागवत का रस है स्वर्गी सती चैलासी बै कुंठी नास्ते यमरस अतः पिबंत सद्भाग्या मामा धोखा मत खा लेना। इसको पढ़ते रहना इसको सुनते रहना हु? इस प्रकार कह ही रहे थे महाराज ठाकुर आए है? और ठाकुर अकेले नहीं आए महाराज प्रहलाद जी महाराज बली जी उद्धव जी अर्जुन जी महाराज रे वर्ष सारे के सारे लोग साथ में आ गए महाराज और महाराज जब आनंद का साम्राज्य छा गया महाराज अभूतपूर्व संकीर्तन हुआ अभूतपूर्व संकीर्तन और महाराज उसमें कोई बजीरा बजा रहा है तो कोई, कोई ताल दे रहा है तो कोई मृदंग बजा रहा है श्री राम श्री कोई गा रहा है कोई भाव बता रहा है हा? प्रहलादारी तरल गति तया चोधवारी सुर शी स्वर कुशल राग करता इंद्रोवादी मृदंगम और कीर्तन का आनंद तब नहीं आता अगर बीच में कहीं जय घोषण ना होता हो बीच में कीर्तन करते रहो और बीच में कोई कहते जय हो बलिहारी मारा आनंद आ जाएगा हा? तो जय जय शुक्रा कीर्तने सड़क कुमार सनातन ये चार कहे को कहे पूर्व एक पश्चिम एक, एक उत्तर दक्षिण चारों कोने में हो के? कहते जय हो जय हो जय हो जय हो चारों तरफ से कर जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा और आगे महाराज मूक भाव प्रदर्शन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज ये भाव वक्ता सरस रचना व्यास पुत्र और उनके बीच में महाराज अगर कमर न थिरक कीर्तन में अगर कीर्तन में कमर थिरकी नहीं तो त्रिभंग त्रिभंग ललित जो भगवान श्याम सुंदर हैं उनको आनंद नहीं आता है मैं तो टेढ़ा हूं तुम टेढ़े हुए तुम सीधे खड़े हो त्रिभंग ललित का भक्त तो बनने के लिए त्रिभंग आपको भी बनना पड़ेगा हाँ हाँ है? तो फिर क्या हुआ कोई नाचने वाला होना चाहिए कौन नाच रहा देखो नाच रहे हैं ना नर्तम अध्यमेव त्र कहते तो ज्ञानी नहीं नाचता है भागवत में ज्ञान नाचता है महाराज देख भागवत में ज्ञान भी नाश्ता है वैरागी भी नाश्ता है जोग भी नाश्ता है सिद्धियां भी नाश्ती हैं, सिद्ध भी नाशते हैं नानरतम अद्देत्र भक्त्यादि भक्त्यादिकानम नटवत सुतेजाम भगवान ने कहा बर्मागी ठाकुर प्रसन्न हो गए कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ बर्मागो क्या हमारा जहाँ जहाँ भागवत का सप्ताह हो वहाँ वहाँ निवास करें यही बोल रहा चाहे जैसे भागवत के सप्ताह हो उस सप्ताह में आपका निवास होना चाहिए भगवान बर दे करके और वहां से आनंद पूर्वक पधार रहे जनमादेव तीन ब्रह्म हृदय मुहयती यूर तेजो वारी मृदा यथा विनिमय यो मृषा धामना स्व सदा निरस्त सत्यम परम धीमहि श्रीमद भागवत जी महाराज का आरंभ हो रहा है श्री व्यास जी महाराज वंदना कर रहे हैं सत्यम परम धीमहि हम परम सत्य की वंदना कर रहे हैं दुनिया का कोई ठाकुर असत्यवादी नहीं होता ठारे सारे ठाकुर सत्यप्रिय होते हैं महाराज अगर इसकी व्याख्या कोई बुद्धि वैदुष्य से करना चाहे मैं डूब के नहीं कह रहा हूं कोई बुद्धि वैदुष्य से करना चाहे इसकी व्याख्या तो तीन महीने जरूर करेगा और उसके लिए ग्रंथ है अपने बुद्धि वैव से नहीं करेगा खाली पढ़ के करेगा तीन महीने इसकी व्याख्या कर सकता इसकी राम परक व्याख्या कृष्ण परक व्याख्या गायत्री परक व्याख्या गुरु परक व्याख्या जो जो दुनिया में हो सब परक व्याख्या चंद्रमा पर व्याख्या तारा परक व्याख्या व्याकरण परक व्याख्या साहित्य परक व्याख्या ज्योतिष पर सारी व्याख्याएं तीन महीना पर्याप्त है हाँ एक श्लोक तो हम लोग की तो गति उतनी है नहीं हम लोग विद्वान नहीं हमारे बुद्धि में दम नहीं है ना तो और अगर दम था तो ठाकुर के चरणों में अर्पित हो गई अब तो बिल्कुल दम नहीं है, है ना? सत्यम परम धीम परम सत्य भगवान नंदनंदन नंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मुरली मनोहर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के मंगलमय चरण कमलों में अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं कौशल्यानंद सम्मान धन भक्त और चंदन श्रीमदशरथ नंदन रघुनंदन श्री रामचंद्र के सीतारामचंद्र के मंगलमय सी चरणों में हम अपना ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं सारी संसार से अपनी चित्ती वृत्तियों को समेट करके उनके चरणों में अपना ध्यान अर्पण कर रहे हैं सत्यम परम धीमही परम परमेश्वरम धीमही परमेश्वर की हम वंदना करते हैं यहां बहुवचन है हम अकेले नहीं वंदना कर रहे हैं हमारे साथ जितने सुनने वाले बैठे हैं सब प्रभु आपके चरणों की वंदना कर रहे हैं सबके सबके साथ हम आपकी वंदना कर रहे हैं सबकी तरफ से वंदना नहीं कर रहे हैं हम सबके प्रतिनिधि हो की वंदना नहीं कर रहे हैं हम सब एक साथ वंदना कर रहे हैं सत्यम परम धीम किस भगवान की वंदना कर रहे हो कैयत्र जिन परमात्मा ने जिन परमेश्वर में त्रिशर्गो मृषा ये त्रिशर्ग जो है मृषा है त्रया नाम माया गुणा नाम तमोरजान सर्ग भूत इंद्रिय देवता रूप जितने भी हैं ये सब के सब जिनके कारण सत्य प्रतीत होते हैं हम महाराज बड़ा विचित्र श्लोक है इसको झूठ भी लगा लोगे सत्य भी लगा लोगे कोई हर्ज नहीं पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे अमृषा लगा लो चाहे मृषा लगा लो वो दो वाद है ना दोनों अपना अपना मतलब साध लेते हैं यहां पर अच्छी तरह से है ना ये त्रि शर्गो मृषा त्रिशरगोम राम जी अगर झूठ झूठा तो है ही नहीं अगर कुछ झूठा तुम कह रहे हो जूठा का मतलब कभी कभी कोई चीज अनित्य है तो अनित्य भी तुम में तो अनित्य नहीं है अगर अनित्य भी है ध्यान देना अगर अनित्य भी है तुम्हारे चरणों में कहीं पहुंच गया है तो अनित्य रही है सर्वथा नित्य है। राम जी चाहे इमिटेशन हीरे का ही कंठहार हो लेकिन एक करोपति पहन ले तो लोग क्या कहेंगे महाराज हीरे का है हम पहन लेंगे तो हम हीरे का पहने सच्ची हीरा है? दस लाख रुपए का आप क्या जागहोगे बाबा जी कहां से पाएगा ये तो पत्थर पेन रखा दूसरे तरह का वो क्या नकली नकली पेन रखा यो मृा महाराज जी आपके यहाँ तो सब सत्य है यत्र त्रिशरगो मृषा कैसे दृष्टान दे रहे हैं तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय एक दूसरे का दूसरे में अवभाष उसको कहते विनिमय यत्रत तेजो वारी मृदाम तेज में बारी के सूर्य के किरणों में जल दिखाई पड़े सूर्य मृग मरी मरीचिका प्रसिद्ध है संसार सूर्य में जल दिखाई पड़े जल में स्थल दिखाई पड़े स्थल में जल दिखाई पड़े यत्रो मृषा उदाहरण है तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय ऐसे और